ब्रह्म सूत्र के अध्यासभाष की भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं अध्यास समाधान भाष्य की व्याख्या रूप टीका में विचार हो रहा है अध्यास का द्विविध स्वरूप लोक व्यवहार इस शब्द से बताया गया दो प्रकार बताए गए ध्यास, ज्ञानाध्यास और ध्यास एवं ज्ञानाध्यास का स्वरूप लक्षण बताया गया अन्योन्यान अन्योन्यात्मकता से लेकर के धर्मधर्मिणो हो यहां तक के वाक्य से जो परस्पर अत्यंत भिन्न है धर्म धर्मी शब्दित आत्मा अनात्मा उनका आपस में भेद ग्रह न होने के कारण भेद होते हुए भी भेद का अग्रहण होने से अज्ञान होने से जो अनात्मा है अहंकारादि उनका आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा संसर्ग अध्यास हुआ और आत्मा का अनात्मा अहंकारादि में संसर्ग अध्यास हुआ केवल और इन दोनों का आपस में संसर्ग अध्यास होने से धर्म अध्यास धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला धर्माध्यास ये भी हुआ आन्यों आन्यों आन्यों न्यों न्यों इसमें धर्मश अंश पद से बताया गया अनात्मा तो अहंकारादि के अल्पत्वादि धर्मों का अपरिचिन्न आत्मा में अध्यास और आत्मा के चैतन्यादि धर्म का जड़ अहंकार आदि में अध्यास ये अध्यास उभयविध अध्यास का स्वरूप लक्षण है अब अन्योन्यान अन्योन्यात्मकताम इस पद को सुन करके अन्योन्यात्मकताम अध्यक्ष इस पद को सुनकर के माध्यमिक शून्यवादी जो हैं, उनके मन में लगा कि यहां पर तो आत्मात्मा का परस्पर अध्यास बता करके भाष्यकार हमारे शून्यवाद का समर्थन कर रहे हैं इसलिए शून्यवाद की शंका हुई यदि आत्मा में अनात्मा जैसे अध्यस्त हैं ऐसे अनात्मा में आत्मा का भी अध्यास मानेंगे तो जो अध्यास्त होता है वह तो निवृत्त होता है बाधित होता है रहता नहीं है उसकी सत्ता नहीं होती तो आत्मा भी अनात्मा में अध्यास्त होगा तो अनात्मा तो आत्मा में अध्यास्त ही है, है तो दोनों भी सत्ता शून्य हो जाएंगे शून्यवाद की आपत्ति आएगी इस आशंका का समाधान सत्यान्द्रित मिथुनी कृत्य आत्मा का अनात्मा अहंकारादि के साथ संसर्गमात्र है स्वरूप अध्या, अध्यास नहीं है और अनात्मा अहंकारादि का तो स्वरूप अध्यास भी और संसर्ग अध्यास भी है इसलिए अनात्मा का तो आत्मा के साथ संसर्ग तथा स्वरूप दोनों भी निवृत्त होते हैं बाधित होते हैं और आत्मा का अनात्मा के साथ स्वरूप अध्यास न होने से संसर्ग अध्यास मात्र होने से संसर्ग मात्र बाधित होता है और असंश्लिष्ट जो आत्मा स्वरूप है ध्यस्त वह बना रहता है इसलिए शून्यवाद की शंका नहीं की जा सकती आ, सत्यांद्रिते मिथुनी कृत्य से बताया गया सत्यान्द्रित मिथुनीकरण का अर्थ है सत्य है आत्मा जो स्वरूपतः स्वरूपत है, है अध्यस्त नहीं है आध्रित है जो स्वरूपतः भी अध्यस्त है संसर्गतः भी अध्यस्त है वो अनात्मा अहंकार आदि इन दोनों का मिथुनीकरण है अध्यास यहां तक यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब ये जो अन्योन्यान अन्योन्यात्मकताम अन्योन्य धर्मांश अध्यक्ष सत्यान्ते मिथुनीकृत अयम लोक व्यवहार ऐसा कहेंगे और इसमें अध्यास मिथुनीकरण और लोकव्यवहार शब्द का तो एक ही अर्थ है ये तीनों एकार्थक होंगे यदि तो फिर अध्यास में तथा मिथुनीकरण में पूर्वकालिकत्वबोधक्यय का प्रयोग अनुपन्न सा प्रतीत हो रहा है अयुक्त सा प्रतीत हो रहा है उसकी शंका की जा रही है कि ननु टीका में अध्यास मिथुनी लोक व्यवहार शब्दानाम थुनीकरण लोकव्यवहारेकाध्य मिथुनीकृत पूर्वकालवाचित्वा प्रत्यय आदेश कथम प्रयोग इति चेत तो कहते हैं अध्यास मिथुनी और लोक व्यवहार ये जो शब्द हैं ये यदि एकार्थक हैं एकार्थत्वे सति इनमें एकाथत्व तो मानने पर क्या होगा कि आध्य और कृत्य यहां पर अधि उपसर्ग पूर्वक अधिउपसर्गपूर्वक असुप्रक्षेपण पूर्वकालिक क्रिया के वाचक असुधातु से अक्वाप्रत्यय हुआ उसके स्थान पर उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होने से लेपादेश हुआ और ऐसे ही मिथुनीकरण में मिथुनी कृ धातु हैं तो उससे क्वा प्रत्यय हो करके लेपादेश करके बना मिथुनीकृत्य तो ये लेपादेश का प्रयोग कैसे होगा पूर्व काली, पूर, पूर्व पूर्वकालीनत्व के वाचक प्रत्यय का प्रयोग करके उसके स्थान पर लेप आदेश का प्रयोग कैसे हुआ क्योंकि समानार्थक होने से एकार्थक शब्दों में समान विभक्ति होनी चाहिए पौर्वापर्य बोधक काल नहीं होना चाहिए इस प्रकार की शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं न ये है तो एक कार्थक लेकिन इनमें क्रमबोधक पौर्वापर्य बोधक्यक तो के स्थान पर लिप आदेश अनुपन्न है ये शंका ठीक नहीं है ये न कार्थ है क्यों ठीक नहीं है लिप की शंका तो कहते इसलिए कि अध्यास व्यक्ति भेदात तो अध्यास व्यक्ति अनेक है उनमें भेद है आज इस शरीर में जो वर्तमान में प्राप्त है अहम अध्यास मम अध्यास हो रहा है ये प्राप्त नहीं था तो उससे पहले अध्यास नहीं था ऐसा नहीं इससे पहले जो कार्यक्रम संघात प्राप्त था उसमें अहम अध्यास था महास था उससे पहले उससे पूर्ववर्ती कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास मम अध्यास था तो अध्यस्थ जो कार्यक्रम संघात हैं वे अनेक होने से तद विषयक अध्यास भी ज्ञानाध्यास भी अनेक है और अध्यास तो स्पष्ट रूप से अनेक है तो अध्यास व्यक्ति के भिन्न भिन्न होने से कुछ अध्यास व्यक्ति पूर्वकालिक है कुछ अध्यास व्यक्ति वर्तमान कालिक है तो पूर्वकालिक अध्यास व्यक्ति में पूर्वकालिक तोवाचकवाप्रत्यय और उसके स्थान पर लेपादेश असंगत नहीं होगा अयुक्त नहीं होगा उपपन्न हो सकता है इस अभिप्राय से कहा अध्यास व्यक्ति भेदात न यानी लेप का प्रयोग अनुपन्न नहीं है पूर्वपूर्व पूर्व अध्यास व्यक्ति का परामर्शक मिथुनीकरण तथा अध्यास शब्द से ताप्रत्यय होकर के धातु से उसके स्थान पर लेप आदेश हुआ इसलिए अध्यक्ष और मिथुनी कृत्य में लेप प्रयोग उपन्न ही है सिद्ध ही है ये कहा उसी का स्पष्टीकरण है कि तत्र त्र पूर्व पूर्वपूर्वाध्यास उत्तर उत्तर उत्तराध्या प्रति संस्कार द्वारा पूर्व काल हेतुतनाथ लपने अनेक्यक्ति सत्सु तथ निकलेगा जब निश्चित हुआ कि अभ्यास व्यक्ति एक नहीं है अनेक है तो अनेक अध व्यक्ति में सबके सब वर्तमान कालिक ही हैं ऐसा नहीं कुछ अतीत हैं कुछ वर्तमान अभी है तो जो अनेक अध्यास व्यक्तियों में पूर्व पूर्व अध्यास व्यक्ति हैं उस उन पूर्व पूर्व अध्यास व्यक्ति में उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति संस्कार द्वारा पूर्व कालत्व होने से या हेतुत्व दिखाने के लिए पूर्व कालत्व न संस्कार द्वारा हेतुत्व दिखाने के लिए लियप आदेश का प्रयोग है प्रत्यय हुआ और उसके स्थान पर लेप आदेश हुआ अध्यास व्यक्ति यानी अध्यास पदार्थ एक है व्यक्ति अनेक है जैसे मनुष्य शब्द का अर्थभूत तो अनेक मनुष्य है एक मनुष्य योनि ही मनुष्य शब्द का अर्थ है मनुष्य मानव इत्यादि शब्दों का अर्थ और उनमें पूर्व पूर्व जो है मानव अपने उत्तर उत्तर जो वंशज है उनके कारण है ऐसे अध्यास व्यक्ति पूर्व पूर्व अध्यास व्यक्ति उत्तर उत्तर अध्यास व्यक्ति का निमित्त है कारण है अध्यास अयथार्थ अनुभव भ्रम और उससे जन्य जो संस्कार पूर्व अध्यास इस अध्यास का हेतु कैसे बनेगा वो तो समाप्त तो हुआ तो कहते संस्कार द्वारा तो पूर्व पूर्व अध्यास से जन्य जो संस्कार वह उत्तर उत्तर अध्यास का निमित्त बन जाता है। बिना संस्कार का अध्यास नहीं होता तो पूर्व अर्थाध्यास का संस्कार पूर्व ज्ञानाध्यास से पढ़ा और उस संस्कार को निमित्त माना गया वर्तमान अध्यास के प्रति ये कहा जा रहा है तो पूर्व पूर्वाध्या प्रति संस्कार द्वारा पूर्व काल हेतुतना तो इसलिए अध्य मिथुनीकृत में लप प्रयोग युक्ति है अब तदेव स्पष्टी पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति संस्कार द्वारा निमित्त है ये जो लेप प्रत्यय के द्वारा द्योतित हुआ उसी को नैसर्गिक शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं लेप प्रत्यय के द्वारा द्योतित अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए नैसर्गिक पद का प्रयोग है इस अभिप्राय से नैसर्गिक पद का अवतरण लिखते हैं तदेव स्पष्टी तो वहीं पर, वही पर बैठे तो तदेव स्पष्टी तो उसे ही स्पष्ट करते हैं का मतलब पूर्व पूर्व अध्यास संस्कार द्वारा उत्तर उत्तर अध्यास में कारण बनता है इसे स्पष्ट करते हैं नैसर्गिक तो नैसर्गिक इसकी टीका को देखिए प्रत्येगात्मनि हेतु हेतु मद भावे न अध्यास प्रवाहो अनादिर्थ तो प्रत्येगात्मनी हेतु हेतु मत भावे न अध्यास प्रवाहो अनादि तो ये जो प्रत्येगात्मा है स्वरूप उसमें हेतु हेतु मद भाव से अध्यास प्रवाह अनादिकाल से है यह नैसर्गिक शब्द बता रहा है थ या नैसर्गिक इस शब्द का अर्थ है अध्यास अनादी है प्रत्येक आत्मा रूपी अधिष्ठान में हेतु, हेतु भाव से अध्यास अनादी है हा यद्यपि अध्यास व्यक्ति तो शादी है इसलिए तो उसका निमित्त बताया जा रहा है जिसका निमित्त होता है वो तो शादी होता है तो एक एक व्यक्ति शादी होने पर भी प्रवाह रूप से अनादि है जैसे बीजाकुर प्रवाह रूप से अनादि है ऐसे अध्यास को भी कहा जा रहा है हेतु हेतुमत भाव रूप से अनादि उत्तर उत्तर अध्यास कार्य है पूर्व पूर्व अध्यास कारण है कार्य करते हैं हेतु मत शब्द का अर्थ है कार्य और हेतु कहते हैं कारण को तो हेतु हेतु मत भावे न कार कार्य कारण अनादी भावे न पूर्व पूर्व अध्यास, हाँ। अध्यास कारण उत्तर उत्तर अध्यास कार्य सबसे पहला कौन है ये नहीं कहा जाएगा अनादि में जो प्रवाह रूप से अनादि होता है उसका ऐसा ही होता है तो एक शंका है ननु प्रवाह से अवस्तुवात अध्यास व्यक्ति नाम सादित्वात कथम अनादित्व चेत तो आप कह रहे हो कि प्रत्येक आत्मा में अध्यास प्रवाह अनादि है लेकिन प्रवाह नाम की कोई चीज तो है नहीं वस्तु तो है नहीं वो प्रवाही का प्रवाही को हटा दे दी तो प्रवाह क्या है जो जल है बहा हुआ और पीछे से जो आ रहा है उन्हें कहा जाएगा प्रवाही तो आगे जाने वाला जल तुरंत उससे पीछे से आने वाला जल ये जो दोनों प्रवाही हैं, इसको छोड़ करके प्रवाह कोई अलग चीज थोड़ी है स्वतंत्र वस्तु तो इसलिए कहते हैं कि प्रवाह से अवस्तुत्वात प्रवाह नाम की कोई वस्तु प्रवाही से अलग नहीं है और प्रवाही यहां पर अध्यास व्यक्ति हैं जलधारा में जल है प्रवाही अध्यास प्रवाह में प्रवाही हैं अध्यास और वो अध्यास व्यक्ति जो प्रवाही हैं वे तो शादी हैं उनका तो निमित्त है संस्कार तो इसलिए कथम अनादित्व तो अनादित्व किस में रहेगा प्रवाह तो कोई है ही नहीं और अध्यास व्यक्ति तो सादी है तो ये अध्यास में अनादित्व कैसे सिद्ध होगा ये शंका हुई इति चेत ऐसी यदि कोई शंका करता है तो कहते उच्चते अध्यास के अनादित्व को बताया जाता है कार्य का अनादित्व का स्वरूप ये है जो बताया जा रहा है अध्यासत्व अवचिन्न व्यक्ति मध्ये अतमया व्यक्तिया अवर्तनम कार्य अनादित्वम इति अनादिवीकाराते कार्य का अनादित्व यही है कि जो शादी अध्यास व्यक्ति है शादी यानी कार्य तो सभी अध्यास कार्य रूप है तो कार्य रूप अध्यास जितने भी है उन सब में एक धर्म रहता है अध्यासत्व और अध्यासत्व व व्यक्ति शब्द का अर्थ हुआ समस्त अध्यास मनुष्यत्वावच्छिन्न व्यक्ति कहने से समस्त मानव लिए जाते हैं मनुष्य मात्र जिनमें जिनमें मनुष्यत्व रहता है वे सब तो मनुष्यत्व तो हरेक मनुष्य में रहेगा अतीत मनुष्य में भी रहेगा वर्तमान में भी रहेगा आने वाले में भी रहेगा ऐसे ही अध्यास धर्म अतीत अध्यास में भी था वर्तमान अध्यास में भी है पूर्व अध्यास में भी रहता है उत्तर अध्यास में भी रहता है तो अध्यासत्व तो अवच्छिन्न व्यक्ति कहने से समस्त अध्यास विशिष्ट व्यक्ति लिए गए पूर्वोत्तर सब उन समस्त अध्यास व्यक्तियों में जो अन्यतम व्यक्ति है तो अन्यतम कहा जाता है अनेकों में से हर एक को हा बहुतों में से एक वो हुआ अन्यतम व्यक्ति वो हर एक अध्यास रहेगा और उस अन्यतम व्यक्ति के बिना अनेक अधस व्यक्तियों में से किसी न किसी एक व्यक्ति के बिना अनादि काल का न रहना अवर्तनम वर्तनम का तो अर्थ होता रहना अवर्तन का अर्थ रहेगा न रहना पूर्व पूर्व आप जाते जाइए अनादि काल में उस पूर्व पूर्व काल का अनेक अध्यास व्यक्तियों में से किसी न किसी एक अध्यास व्यक्ति के बिना सिद्ध न होना अवस्थित न होना काल का ये कार्य का अनादित्व है मतलब कोई न कोई अध्यास रहेगा ही ऐसा कोई आप आतीत में जितने भी पूर्व में जाते जाओ अनेकों खरब वर्ष पूर्व लेकिन अध्यास व्यक्ति एक न एक रहेगा ही यही अध्यास का अनादित्व है अध्यास के बिना काल का न होना काल है तो अध्यास का रहना यह अध्यास का अनादित्व है कहते हैं ते अध्यासन्न व्यक्ति मध्ये अतमया व्यक्तिया विनादी कालर्तन कार्यनादिवी इति कल्पो निरस्त तो ये तेन याने ये जो कहा गया मिथुनीकृत इसे पूर्व पूर्व अध्यास को उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति संस्कार द्वारा कारण बताया गया निमित्त बताया गया और नैसर्गिक पद ने इसी को स्पष्ट कर दिया कि पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार जन्य उत्तर उत्तर अध्यास हैं ये बताया नैसर्गिक पद ने तो जो शुरू में अध्यास आक्षेप करने वाले के प्रति सिद्धांती तीन विकल्प करके पूछ रहे थे कि अध्यास आत्मात्मा का नहीं होगा ऐसा तुम कह रहे हो क्यों कह रहे हो क्या अयुक्तत्वात या अभानात या कारणाभावात् तो अयुक्त तत्व तो इष्टापत्ति है अभान अध्यास का नहीं है अपितु भान ही है ये अयम शब्द ने बताया अनुभव सिद्ध अध्यास करके और कारणाभावात ये जो विकल्प है यदि तुम कहना चाहो कि अध्यास का कारण न होने से आत्मात्मा का अध्यास नहीं होगा तो यहां कारण बताया गया पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार उत्तर उत्तर अध्यास का कारण है इसलिए कारण नहीं है अत आत्मात्मा का अध्यास नहीं होगा ये नहीं कह सकते उस तृतीय कल, कल्प का निराकरण हुआ ये कहते हैं कि कारणाभावत इति कल्पो निरस्त कारणाभावत ये जो एक कोटि थी उसका निराकरण हुआ अब आगे है संस्कारस्य से हेतु बताया जा रहा कारणाभावात्त यह इस कल्प का निराकरण कैसे हुआ तो कहते संस्कार से निमित्त नैसर्गिक पदेन न तो नैसर्गिक इस पद का प्रयोग करके भास्कर भगवान ने अध्यास का कारण संस्कार बताया पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार उत्तर उत्तर अध्यास के कारण के रूप में बताया इसलिए कारणाभाव नहीं है कारणाभाव ये विकल्प निराकरण हो जाएगा आगे है न च पूर्व जन्य एवं संस्कारों हेतु इति वाच्यम तो जो अध्यास पर आक्षेप करने वाले थे उन्होंने कहा था कि लोक में अधिष्ठान सामान्य और अध्यस्त विशेष के एकत्व को विषय करने वाली परमा से आहित संस्कार इदम् रजतम् इत्यादि में निमित्त देखे जा रहे हैं संस्कार मात्र निमित्त नहीं पूर्व पूर्व प्रमा अहित संस्कार उत्तर उत्तर अध्यास का निमित्त है तो प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव तो यथार्थ अनुभव जन्य संस्कार अध्यास का निमित्त बनेगा यह पूर्व पक्षी ने कहा था और आत्मात्मा का एकत्व विषयक यथार्थ अनुभव नहीं होगा इसलिए कि आत्मात्मा तो एक दूसरे से भिन्न भिन्न है अत्यंत विरुद्ध है अत्यंत भिन्न व्यक्ति है ये दोनों उनका वास्तविक अभेद है ही नहीं तो वास्तविक एकत्व को विषय करने वाला ज्ञान तो माना जाएगा आत्मात्मा का एकत्व विषय को यथार्थ अनुभव और उससे आहित संस्कार ये उत्तर अध्यास का कारण बनेगा लेकिन आत्मात्मा का तो वास्तविक एकत्व है ही नहीं आप कल्पित भेद भेद मानते वास्तविक आ, क्या नाम वास्त, वास्तविक भेद मानते हो आत्मा आत्मात्मा का और अहम मनुष्य इत्यादि में कल्पित अभेद मानते हो वास्तविक नहीं इसलिए वास्तविक एकत्व को विषय करने वाला यथार्थ अनुभव नहीं होगा तजन्य संस्कार अध्यास नहीं होगा आत्मात्मा का ये पूर्व पक्षी ने कहा था उसका निराकरण कर रहा है कि पूर्व प्रमा जन्य एवं संस्कारों हेतु इति नाच्यम पूर्व प्रमा यानी पूर्व यथार्थ अनुभव जन्य संस्कार ही उत्तर अध्यास का कारण बनेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता क्यों तो कहते लाघवे न पूर्व अनुभव जन्य संस्कारस्य से हे हेतुत्वात् पूर्व अनुभव जन्य संस्कार चाहिए वो पूर्व पूर्वानुभव चाहे यथार्थ हो या अयथार्थ हो हाँ प्रमारूप हो या अप्रमारूप हो भ्रम रूप हो दोनों से भी संस्कार बनता है अनुभव जन्य संस्कार से अध्यास होगा वो अनुभव चाहे यथार्थ हो या अयथार्थ हो तो अनुभव मात्र जन्य संस्कार अध्यास का कारण है इस कार्य कारण भाव को मान्य में लाघव है और प्रम, प्रमा प्रमा यानी यथार्थ अनुभव जन्य संस्कार अध्यास का कारण है ये मान्य में गौरव है अनुभव का यथार्थ यह विशेषण जोड़ना पड़ रहा है न और वो अनावश्यक है इसलिए लाघवात पूर्व अनुभव जन्य संस्कार अध्यास का कारण है यही कार्यकारण भाव होगा पूर्व पक्ष का भाव, संस्कार अध्यास का कारण है ये गौरवग्रस्त है उसमें गौरव दोष है ये बताया अतः पूर्व पूर्वाध्यास जन्य संस्कारों संस्कारोस्ती सिद्धम तो नैसर्गिक इत्यादि पदने ने ये स्पष्ट किया कि पूर्व अध्यास ने अयथार्थ अनुभव से जन्य संस्कार ये अध्यास का कारण विद्यमान है इसलिए नास्ति ये नहीं कह सकते ये कहा गया तो अतः पूर्व अध्यास जन्य संस्कारो अस्ति इति सिद्धम् अब सत्यान्ते मिथुनी कृत्ये कृत्य जो एक पद प्रयोग था न इससे पूर्व में एक पद है अध्यास का विशेषण मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे लोक व्यवहार का नैसर्गिक एक विशेषण है ना ऐसा मिथ्या ज्ञान निमित्त एक विशेषण है इसकी व्याख्या टीकाकार कर रहे हैं इसलिए निमित्त का अवतरण लिखते हैं कि अध्यास उपादान आह मिथ्याज्ञान निमित्त अध्यास कार्य है तो वेदांत में कार्य के प्रति जो कारण होता है उसके अवांतर दो भेद हैं कारण के उपादान कारण और निमित्त कारण और तर्कशास्त्र में तीन उपादान समुवायिक कारण असमवाई कारण निमित्त कारण वेदांत में तो उपादान कारण और निमित्त कारण ये दो भेद हैं तो यहां पर नैसर्गिक पद ने निमित्त कारण जो संस्कार है उसे बताया पूर्व पूर्व अध्यास आहित संस्कार उत्तर उत्तर अध्यास रूपी कार्य का निमित्त कारण है ये बताया उपादान कारण कौन होगा तो उपादान कारण को बताने के लिए मिथ्या ज्ञान निमित्त ये पद प्रयोग है इसलिए कहते हैं कि अध्यास से उपादान आह मिथ्या पदे न्ञान निमित्त इसमें दो पद हैं समास हुआ है ना एक मिथ्याज्ञान और दूसरा निमित्त और इन दो पदों में बहुरी समास हुआ और मिथ्याज्ञान पद ये स्वयं भी एक सामासिक पद है इसमें भी कर्मधारय समास है तो पहले कर्मधारय समास मिथ्या और अज्ञान इन दो पदों में होकर के एक मिथ्याज्ञान शब्द बना और फिर मिथ्याज्ञान शब्द का निमित्त पद के साथ बहुरी समास हुआ तो इसे कहा जाता है कर्मधारे गर्भ बहुरी समास बहुरी समास के गर्भ में अंदर कर्मधारे समास है तो पहले कर्मधारे समास जो है मिथ्या अज्ञान में मिथ्या और अज्ञान इन दो पदों में उसका विग्रह करते हैं टीकाकार मिथ्या च तद अज्ञान मिथ्याज्ञान ये कर्मधारय समास जैसे नीलंच तत्पलच नीलोत्पलम से मिथ्यान चि मिथ्यानम ये, ये समास हुआ और फिर निमित्त पद के साथ बहुरी समास हुआ उसे आगे कहते हैं कि तन निमित्तम य स तन निमित्त और बीच में निमित्त पद का अर्थ कर दिया उपादान यहां निमित्त शब्द उपादान कारण का परामर्शक है कहा पर मिथ्या ज्ञान निमित्त ये जो भाष्य में लोक व्यवहार का विशेषण है उसमें बहुरी समास का उत्तर पद जो निमित्त है वह उपादान कारण के लिए प्रयुक्त है निमित्त शब्द का अर्थ निमित्त कारण नहीं उपादान कारण इस अभिप्राय से लिखा कि तन निमित्तम यानी उपादानम य स यानी अध्यास तन निमित्त मिथ्या अज्ञान निमित्त तो तन निमित्तम में तत्शब्द का अर्थ है मिथ्याज्ञान है निमित्त यानी उपादान कारण जिस अध्यास का उस अध्यास को कहा जाएगा मिथ्या अज्ञान निमित्त यानी मिथ्या अज्ञान उपादानक ये मिथ्याज्ञान निमित्त शब्द का अर्थ है ये लिखते हैं टीकाकार तद उपादानक इत्य तद उपादानक में तत्कार मिथ्या अज्ञान तो मिथ्या अज्ञान उपादानक यह लोक व्यवहार है लोक व्यवहार का अर्थ है अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास है अर्थाध्यास ज्ञाध्यास का उपादान कारण मिथ्या अज्ञान है मिथ्या अज्ञान ने ही ये ध्यास और ध्यास उपस्थित कर दिया हाँ, उसी ने सब कर दिया मिथ्या ने ही और जो हुआ वो भी मिथ्या ही हुआ स्वप्न में मिथ्या अज्ञान ही सभी तो स्वप्न में मिथ्या अज्ञान ही सब कुछ उपस्थित कर देता है ऐसा ही जागृत में यानी माया ने ही सब कुछ उपस्थित कर दिया माया प्रकृति मिथ्यान, विद्यान मायन महेश्वर तो प्रकृति यानी उपादान कारण माया है यानी माया का अर्थ है अविद्या अविद्या अविद्यानि अज्ञान प्रकृति यानी उपादान कारण है उसी को आ, मिथ्या अज्ञान निमित्त तो इस पद से कहा जा रहा है मायां तो प्रकृति विद्या को तो आगे कहते हैं तो भाष्कर भगवान ने अभ्यास का उपादान कारण यदि मिथ्या अज्ञान है तो यहां पर मिथ्या उपादान ऐसा ही शब्द प्रयोग करना चाहिए था उपादान के लिए निमित्त पद का प्रयोग क्यों किया मिथ्या अज्ञान अध्यास का तो उपादान कारण है तो सीधा सीधा उपादान शब्द का प्रयोग करते तो इतना सब व्याख्यान करने की जरूरत नहीं होती ना स्पष्ट शब्द प्रयोग माना जाता वक्ता को चाहिए असंदिग्ध शब्द प्रयोग करें जिनका जिन, जिन शब्दों के अर्थ के प्रति संदेह न हो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए तो यहां उपादान शब्द का प्रयोग करते तो कोई संदेह ही नहीं होता क्यों उपादान पद का प्रयोग न करके निमित्त पद का प्रयोग किया है ये प्रश्न हो सकता है न इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं टीकाकार अज्ञानस्य उपादानत्वेपि उपादानेपी इति दौत निमित्त पदम ऐसान्वय करिए बीच में ओ अज्ञान में निमित्तत्व दिखाने के लिए निमित्त पद का प्रयोग है ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला वाक्य पद प्रयोग है तीन हेतु बताए जा रहे हैं प्रतिज्ञा को पहले ध्यान में लीजिए जो वाक्य के समाप्ति में है ना निमित्त पदम निमित्व द्योतयम निमित्त पदम इसके साथ अन्वय करिए शुरू वाले पद प्रयोग का अज्ञान उपादानत्वेपि उपादानी इति द्योतयम निमित्त पदम ऐसा ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा जब भास्कर भगवान को यह मालूम है कि मायांत प्रकृति विद्यान यह श्रुति अध्यास का उपादान कारण माया शब्दित मिथ्या अज्ञान को बता रही है श्रुति तो यहां पर भी मिथ्या अज्ञान उपादानक ये शब्द प्रयोग करते हैं क्यों निमित्त पद का प्रयोग किया तो कहते हैं अज्ञान से उपादाने भी निमित्तत्व द्योतयम निमित्त पदम अज्ञान यद्यपि अध्यास का उपादान है उसमें अध्यास उपादान तो है तो भी अज्ञान में ही निमित्तत्व भी हैं ये द्योतुम द्योतन करने के लिए निमित्त पदम निमित्त पद का प्रयोग किया है तो अज्ञान में उपादानत्व तो है ही है तो निमित्तत्व तो भी है यह द्योतित करने के लिए यहां पर निमित्त पदम निमित्त पद का प्रयोग है तो भाष्य में है आ, वो क्या नाम टीका में आगे इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि में तीन हेतु बताए जा रहे हैं पहला हेतु है संस्पुरत आत्मतत्व आवरकतया दोषत्व ये तृतीयांत एक हेतु है ये जो अज्ञान है यानी अज्ञानस्य से दोषत्व निमित्तत्व ज्ञान दोषरूप होने से निमित्त भी है तो दोष रूप कैसे हैं? तो कहा कि जो संस्पुर आत्म तत्व है यानी भाषमान आत्मस्वरूप है उस भाषमान आत्मस्वरूप का आवरक है अज्ञान का तमह अंश आवरणात्मक है ना तो वह आवरक होने के कारण अज्ञान में आवरण शक्ति भी है तो आवरण शक्ति से युक्त जो अज्ञान वह भासमान आत्मस्वरूप का आवरक होने से दोष रूप हो गया दोष आवरकया दोष हुआ इसलिए उसमें दो सत्व तो रहेगा अज्ञान को दोष भी कहा जा रहा है वो तो दोष क्यों है कि भाषमान आत्मस्वरूप का आवरण है आवरण एक दोष माना जाता है तीन दोष माने जाते हैं ना चित्त में मल विक्षेप आवरण तो आवरण अज्ञान ही है वो आवरण रूप हो करके दोष है और दोष को माना जाता है निमित्त कारण तो दोष रूप होने से निमित्त कारण हुआ तो अज्ञानस्य से संस्पुर आत्म तत्व आवरकतया दो सत्व अज्ञान में दो सत्व का हेतु है आवरकतया आवरकता होने से दो सरूपता है और दो सरूपता होने से निमित्तत्व है उपादान तो है ही है निमित्त भी है दो स्रूप होने से एक हेतु हुआ दूसरा हेतु बताया जा रहा है अहंकार अध्यास करतु ईश्वर से उपाधिवे न तो अहंकार अहंकार आहं, अध्यास का कर्ता जो ईश्वर उस ईश्वर की उपाधि भी अज्ञान है माया माया अज्ञान है माया और वह ईश्वर की उपाधि है अहंकार को किसने बनाया है अहंकार ये जो अर्थाध्यास रूप अहंकार है ये अहंकार जीव सृष्टि है या ईश्वर सृष्टि है अंतकरण किसकी सृष्टि है तो अंतकरण का ही अमांतरचार प्रकार हैं, भेद हैं, विशेषता है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अहंकार के ही कहना करण के ही प्रकार हैं। वो ईश्वर ने बनाया ध्यास रूप और उसमें अभिमान मैं करके अभिमान वो जीव ने किया लेकिन अहंकार बनाने वाले को बनाने वाले विशेष है अहंकार तो अंतकरण सामान्य से अलग तो अंतकरण विशेष नहीं होगा ना तो अंतकरण सामान्य को बनाया है अपचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्गुण के परिणाम रूप से परमेश्वर ने समी वेष्टि अहंकार अहंका, अंतकरण को बनाया तो ये जो अहंकार अध्यास रूप अर्थाध्यास रूप अर्थाध्यास ये सृष्टि तो की है परमेश्वर ने पांचों भूत बनाए परमेश्वर ने तस्माद ये तस्माद आत्म आकाश सम्भूत तत्तेजो असृजता और फिर उनसे समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर भी परमेश्वर ने बनाया तो ये पांचों भूत भी अर्थाध्यास है और उनका परिणाम जो अलग अलग सत्व गुण का परिणाम ज्ञानेंद्रिया अलग अलग रजोगुण का परिणाम कर्मेंद्रिया सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम अंतकरण सम्मिलित रजोगुण का परिणाम प्राण और इनका संघात ये सूक्ष्म शरीर है समष्टि बेष्टि इसको बनाने वाला भी ईश्वर और उस ईश्वर की उपाधि कौन है अज्ञान अज्ञान और उसमें अभिमान किया जीव ने लेकिन बन अर्थाध्यास यानी जीव के अभिमान का विषय लोक शब्दित लोक कहते अहम इति अभिमन्यते यह श्लोक इस उत्पत्ति के अनुसार ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो सूक्ष्म शरीर उसे मैं के रूप में ग्रहण करता है जीव तो उसमें अभिमान ये जीव सृष्टि और अभिमान का विषय वो ईश्वर सृष्टि है इसलिए ईश्वर को कहा जा रहा है अहंकार अध्यास करता तो अहंकार अध्यास करता जो ईश्वर उसकी उपाधि भी अज्ञान है माया है का मतलब अज्ञान है तो उपाधि होने से भी उपाधित्वेन ईश्वर निमित्त कारण है माया को हटा दिया जाए तो ईश्वर में निमित्त कारणत्व तो भी नहीं है कर्ता तो निमित्त कारण कोटि में आता कुलाल घड़े का उपादान कारण नहीं है निमित्त कारण है ऐसे आकाशादि का निमित्त कारण है आकाशादि का कर्ता के रूप में ईश्वर और वही आकाशादि रूप से परिणत हुआ जो प्रकृति का अंश है तद उपाधिक बन करके विवर्त उपादान कारण बन जाता है तो माया ही ईश्वर की उपाधि बन करके जगत कर्ता ईश्वर की उपाधि बन करके निमित्त कारण तो ईश्वर की उपाधि रूप होने के कारण अज्ञान निमित्त है जगत उपादान कारण होता हुआ भी उसमें अर्थाध्यास करता ईश्वर का उपाधित्व भी होने से उपाधित्व धर्म होने से निमित तत्व है यह दूसरा हेतु बताया पहला तो दो सत्वेन नियमित और ईश्वर उपाधित उपाधित्व निमित्त तत्व ये हुआ और तीसरा एक हेतु बताया जा रहा है संस्कार काल कर्मादि निमित्त परिणामित्वेन परिणाम अज्ञान से निमित्तत्व द्योतु निमित्तपदम तो ये जो अध्यास के कारण हैं, निमित्त कारण हैं, संस्कार अध्यास का निमित्त कारण है काल और कर्म आदि शब्द से अन्य को भी लेना है ईश्वर इच्छादी को भी तो जो जो निमित्त कारण है वो स्वयं कार्यात्मक भी है संस्कार काल आदि और निमित्त भी बन जाते हैं अपने से अनंतर होने वाले अध्यास के तो ये जो अध्यास के निमित्त भूत संस्कार काल कर्म आदि हैं। उनका परिणामी उपादान कारण कौन है मूल में तो अनादि दो ही हैं ना चेतन और प्रकृति तो परिणामी उपादान कारण तो कार्य मात्र का प्रकृति ही रहेगी तो ये संस्कार भी निमित्त कारण है उत्तर अध्यास का लेकिन स्वयं जन्य है ना अनुभव से जन्य है तो ये जो अनुभव से जन्य संस्कार रूप कार्य है उसका परिणामी उपादान कारण कौन होगा अज्ञानी अज्ञान का ही परिणाम है काल भी अज्ञान का ही परिणाम है और कर्म भी अज्ञान का ही परिणाम है आदि शब्द से ग्राह्य जो बाकी निमित्त है वे भी देश आदि अज्ञान के ही परिणाम है इसलिए अज्ञान को माना जाता है ये जो अन्य कार्य के प्रति निमित्त कारण के रूप से प्रसिद्ध हैं संस्कार आदि उनका परिणामी उपादान कारण होने से भी इसे निमित्त कहा जा रहा है निमित्त का परिणामी निमित्त है तो ये तीन हेतु से अज्ञान में तत्व तो भी हैं। एक तो दोष होने के कारण निमित्त है दोष रूप होने से आवरकया दोष रूप है दोष रूप क्यों है तो आवरक होने से और दोष रूप होने से निमित्त है दूसरा ओ अहंकार आदि जो अर्थात ध्यास है उसका कर्ता जो परमेश्वर उसकी उपाधि रूप होने से भी निमित्त है और संस्कारादि जो निमित्त कारण त्वेन रूपे न प्रसिद्ध है उनका परिणामी होने से भी निमित्त है ये दिखाने के लिए भाष्कर भगवान ने निमित्त पद का प्रयोग किया है न तो उपादान पद का प्रयोग कर सकते थे भाष्कर भगवान को मालूम था तो भी उपादान पद का प्रयोग न करके निमित्त पद का प्रयोग किया इसके पीछे ये तीन कारण हैं ये कहा कि मिथ्या ऐसा न कह करके मिथ्या मिथ्याज्ञान निमित्त इति अब फिर एक शंका आती है उसका निराकरण करने के लिए मिथ्या अज्ञान निमित्त में अज्ञान का विशेषण मिथ्या पद है जो मिथ्या अज्ञान निमित्त ये बहुरी समास है ना उसमें पूर्व पद है मिथ्या अज्ञान, वो भी कर्मधारय समास है और उसमें विशेष है अज्ञान विशेषण है मिथ्या तो अज्ञान का मिथ्या ये विशेषण क्यों दिया गया इसे बताया जा रहा है आगे ये जो स्वप्रकाश आत्मनि असंगे कथम अविद्या अविद्या अविद्यासंग कथम ये एक प्रश्न होगा और इसके उत्तर में बताया जाएगा कि मिथ्या ये दे दिया है करके मिथ्या पद जोड़ने से वो बन जाएगा इसे कहेंगे इस पर चर्चा करते हम लोग कल